नया एक लोग ध्वंस को तो अनंत मानते हैं कि वेदांत कहता है ध्वंस का नाश है इसमें टीका में आगे पूर्व पक्षी शंका करता है नियोगित्व नियम ध्वस जनक टू वन थ्री ध्वंस जनक प्रतियोगित्व नियमत ध्वंस का जनक जैसे कहा जाएगा चैत्र से दंडे न घट वो नष्ट तो यहाँ जो धातु रहा उसका कर्ता कौन है, चाईची। चाईची। द्दाग। द्दाग। द्दाग। द्दाग। द्दाग। तो है। हम बात इसी प्रयोग किया कि कर्ता कौन है चैत्र और क्या घट कर्म हो गया किसी क्रिया का कर्म हो गया घट ये है है है और उसका बन जाएगा नहीं नहीं करेंगे तो अभी हम ऐसा तो क्या, क्या हम तो कहा घटो नष्ट जब हम नश्यति कहेंगे चैत्र नश्यति घटो नश्यति घटो नश्यति तो ये जो टिप हुआ एक ही अर्थ में हुआ घटो नश्य कहते हैत्य हो जाती है में हुआ तो घट जो नाश नाश का करता कौन हुआ घट जब कहा जाएगा घटो उत्पत्ति तो उत्पाद्य करता कौन है घट तो कुल उत्पादी चैत्र निजंत करने से हुआ ये जो पद धातु यहाँ उत्पादन अर्थ में उत्पूर्वक पद धातु नश धातु या कर्म धातु तो होने से इसलिए कहते हैं है ध्वंस का जनक तो अभी ध्वंस का नाश का जनक घटनाश का जनक कौन होगा तो नशियती में नसियती किसको कहता है घटको हाँ, ठीक है तो इसलिए करता कौन होगा घट इसी को कहते है ध्वंस जनक ध्वंस का जनक घट ध्वंस का जनक फिर कौन हुआ घट ध्वस जनक नियम ध्वंस का जो जनक होगा वही ध्वंस का प्रतियोगी होगा तो घट ध्वस धान जनक घट हुआ इसलिए घट ही प्रतियोगी होगा तो ये हम लोग का जो बृहद चलता था ना मतलब तब तक हम लोग सब इसी बुद्धि में थे महाराज जी कितने समय लिए इसको हमारा बुद्धि में सब बैठाने के लिए मतलब नश्यति में ये अकर्म का धातु है ये तीप जो हम करते हैं कर्ता अर्थ में करते हैं तो नाश्यति जब हो जाता है तो भी वो अर्थात तो जो हेतु करता में जाता है चैत्र नाशयति हो जाएगा चैत्र नश्यति नहीं होगा घटो नश्यति जा ध्वंस जनक तत्प्रतियोगित नियम तो अभी सिद्धांत कह दिया कि घट ध्वंस का ध्वंस इसका प्रतियोगी भी घट ही होगा नहीं तो पूर्व पक्षी कहा था अगर आप घट ध्वंस का भी ध्वंस मानेंगे तो घट ध्वस ध्वंस हो गया अर्थात तो घट की पुनरुन्म्जन हो जाना चाहिए सिद्धांत क्या कहा जैसे घट ध्वंस का प्रतियोगी घट होता है इसलिए जिस समय में घट ध्वंस रहेगा उस समय में प्रतियोगी घट नहीं रहेगा इसी प्रकार घट ध्वंस ध्वंस का भी प्रतियोगी घट है अर्थात घट ध्वंस ध्वंस अगर रहेगा तो प्रतियोगी घट नहीं रहेगा कहने पर अभी पूर्व पक्ष कहता है कि घट ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी घट कैसा हुआ क्योंकि प्रतियोगी वही होगा जो जनक होगा जी, जी, तो घटो अभी प्रतियोगी कैसे होगा ध्वस जनक से तत्व प्रतियोगी तो नियमत अभी जो घट ध्वस ध्वंस हुआ इसका जनक कौन है घट ध्वंस है घट उसका जनक हुआ क्या घटो अगर जनक नहीं है तो प्रतियोगी कैसे होगा ध्वंस का जो जनक हो वही प्रतियोगी होता है तो कथम अजनक्य घट घट ये घट ध्वस ध्वस का जनक नहीं है अजनक अजनक्य घट तत् प्रतियोगित्व तत्थात घट ध्वंस ध्वसोगित्व घट का ध्वस्सी कैसे होता है घटो नष्टा तो आगे घट ध्वंस भी हमको कहाँ दिखता है कपाल में जब कपाल ध्वस हो जाएगा ये दे दिया मूल में द्वितीय पंक्ति में ध्वस्याण कपाल नासे नाश ना सुनते हैं तो जी जी स्व तो अधिकरण स्व अर्थात ध्वंस ध्वंस का जो अधिकरण कपाल कपाल जब नाश हो जाएगा हो घट ध्वंस्यास का ध्वंस ह कपाल और नाश होने कपाल नाश ही घट ध्वंस का ध्वंस क्योंकि मीमांसा का वेदांति लोग मानते हैं अभाव अधिकरण रूप है तो इसीलिए घट ध्वंस क्या है कपाल को ही है कपाल तो टूटा हुआ कपाल तो जब वो नाश हो जाएगा तो जब और टुकड़ा बन जाएगा तो घट ध्वंस भी नाश हो गया इसलिए कपाल और जब कपाल टूटा घट का ध्वंस हुआ या कपाल का ध्वंस हुआ जो कपाल है ये ही घट ध्वंस है क्योंकि नहीं? जो घट ध्वंस है वो कपाल से अतिरिक्त नहीं है क्योंकि वेदांत मत में अभाव अधिकर। अधिकारण रूप ही है दो कपाल कि वो घट बनाता है दो पहले कपाल बनाए बीच में वो बना ही वो टूट गया घट बनाई नहीं था जब तक घट बनाई नहीं अभी तब का फिर धंस कहाँ हुआ नहीं तब तो उसको कपाल ध्वस बोलेंगे हाँ कपाल ध्वस बना जाए उसका घट नहीं बता जाएगा क्योंकि घट अभी बना ही नहीं किसी घट का ध्वंस आप मानेंगे तो फिर तो कोई कपाल टूटा हुआ पड़ा है किसको पता कि ये घट बनने से पहले टूट गया घट बन के फिर टूटा ये पता नहीं चलेगा तो फिर कपाल ध्वंस बोलना ठीक रहता है कपाल ध्वस है वो तो किंतु जहां अभी यहां क्या विचार चलता है कि घट ध्वंस का ध्वंस अर्थात घट ध्वंस बोल करके पहले ज्ञान होना चाहिए ना जहाँ घट ध्वंस ज्ञान नहीं हो घट ध्वस ध्वंस का तो बात नहीं होगा वहां तो कपाल ध्वस ही कहेगा जो आदमी देखा है कि ये घटका धूम से होकर बना है फिर उसको जाकर सभी तो जाकर अर्थात जहाँ पता चलता है <सथित्ध> अच्छा अजनक घट हो गया घट ध्वस ध्वस का अजनक क्योंकि घट ध्वंस ध्वस का जनक <सथित्ध> हुआ घट ध्वंस घट अजनक हुआ जो अजनक होगा वो प्रतियोगी कैसे होगा प्रतियोगी तो जनक ही होना चाहिए पूर्व पक्षी नया आय के कह रहे हैं कथम अजनक घटस्य तत्प्रतियोगी तत्पद तत से गोता, गोता, उसका प्रतियोगी घट कैसे बनेगा इति इतना यहाँ तो गुरुपक्षी आशंका किया सिद्धांत कहता है कि घट ध्वंस ध्वंसे वहाँ एक ध्वंस पद लिखना पड़ेगा घट ध्वंस ध्वंसेपी नष्टो घट इति प्रतिति सद्भाव जब हम घटा ध्वंस ध्वंस देखते हैं वहां भी नष्टो घटी टूटा है कोई कहेगा घट टूटा जो देखा है वह टूटा है जो नहीं देखा है वो तो नहीं दे पाएगा इतनी प्रती सद्भाव घट ध्वंस ध्वंस्या घट जन्य तो उपचारा क्योंकि जब हम ये कपालिका को देखते हैं अथवा और छोटा को देखते हैं तब कहते हैं कि घटो नष्ट ये भी कहते हैं कपालो नष्ट भी कहेंगे घटो नष्ट भी कहेंगे होने से घट ध्वंस ध्वंस्या इसलिए तत्प्रतियोगी तत्व घट प्रतियोगी तत्व तो, तत घट प्रतियोगी को घट ध्वंस भी जैसा है घट ध्वंस ध्वंस भी होगा क्योंकि घटो नष्ट इस प्रकार की दोनों में प्रती होती है अस्थेयम इस प्रकार की मानना चाहिए अन्यथा अति प्रसंग अगर इस प्रकार की नहीं मानेंगे तो अति प्रसंग होगा क्या अति प्रसंग सिद्धांति दिखा रहा है मूल में तृतीय पंक्ति में घट ध्वंस ध्वंस से अपनी घट प्रतियोगी का ध्वंस का विचार तो पूरा हो गया अन्यथा अगर नहीं मानेंगे प्राग भाव का ध्वंस ये कार्य रूप है घट रूप है तो होने से ध्वंसात्मक घट से विनाश प्राग भाव ध्वंस हो गया अभी घट अभी जब घट नाश हो जाएगा पूर्व पक्षी क्या कहा था घट ध्वस अगर नाश आप कहेंगे तो घट की उन्मोचन हो जाना चाहिए जी। अभी प्राग भाव नाश हो गया घट अभी घट का नाश हो जाएगा तो प्राग भाव नाश का नाश हुआ तो प्राग भाव का हो जाना चाहिए सिद्धांत पूर्व पक्षी के ऊपर ये दोष दिखाएगा अगर आप घटो उन्मोचनों कहेंगे हम कहेंगे प्राग भाव उन्मोचनो हो जाए तो नया कहेगा इष्टापति नहीं क्योंकि तो हैं, कह पाएगा कहेंगे अनादि है तो अनादि होने से उसको नहीं कह पाएगा कि वो उत्पन्न हो जाता है अच्छा नया एक कहेगा यहाँ विचार नहीं हैत्र देते हैं नया की यहाँ कहेगा कि, हाँ कि अनादि होने से इसका उत्पत्ति नहीं होगा प्रागभाव का घट अनादि है क्या enfin? नहीं है घट का उत्पन्न अगर घट तो ध्वंस का ध्वस हो जाएगा तो घट के उन्मोजन की आपत्ति आएगा किंतु किगभाव का ध्वंस का ध्वंस हो जाने पर प्राग भाव का उत्पत्ति नहीं होगा क्योंकि ये अनादि है घट तो अनादि नहीं है इस प्रकार के होने से सिद्धांत कहेगा की घट ध्वंस का ध्वंस हुआ जिस समय में घट्ट बन गया उस समय प्राग भाव रहा क्या नहीं रहा अभी घट का ध्वंस हो गया प्राग भाव है क्या नहीं नेही। नहीं है घट का ध्वंस हुआ अभी हम घट ध्वंस का ध्वंस कहते हैं आप कहते कि हो कि घट बन जाएगा घट बनने से पूर्व क्षण में घट का प्रागभाव को रहना पड़ेगा तो अभी प्राग भाव आपका पूर्व क्षण में है क्या अभी तो हम घट बना करके घट का ध्वंस करके अभी ध्वंसों का ध्वंस कर रहे हैं घट तो उन्म्जन कैसे होगा प्रागुभाव कहाँ है अभी आप लोग प्रागुभाव को कारण मानते हैं? इसलिए घट उन्म्जन भी नहीं हो पाएगा ऐसे अच्छा, अन्य विचार देते हैं घट ध्वंस ध्वंस्य अभी ठीक है मैं अंतिम पंक्ति घट ध्वंस ध्वंस्य अभी अच्छा अन्यथा प्रसंग अनुभव अंतिम पंक्ति है उक्त अनंगीकार घट उन्म्जन अर्थात सिद्धांत जो कहता है घट ध्वस ध्वंस भी घट प्रतियोगी का ध्वस है ऐसे अगर नहीं मान करके अगर आप दोष दिखाएंगे कि घट उन्मोचन हो जाएगा ऐसा अगर कहेंगे तो हम भी कहेंगे प्राग अभाव उन्मोचन हो जाएगा ये दोष आपके ऊपर भी आएगा क्यों मानते हैं वेदांति लोग वो लोग नित्य कहते हैं अनंत कहते हैं ना इसी को निराकरण करना इनका उद्देश्य है ब्रह्मो को छोड़कर के बाकी कोई भी अनंत नहीं होगा इसलिए ध्वंसों को अनंत नहीं कह पाएंगे वेदांति मा तुम्हे तो बचेगा ही नहीं जो दीवाणु को कहेंगे वायु का रहेगा ना आकाश का रहेगा किसका दियोणु को मानते है वायु का मानते हैं है वायु का देव उनको नहीं मानते है नए लोग आकाश का नहीं मानते हैं, नहीं हैं। तो देखिए वेदांति कहते हैं ये वायु कहाँ से आता है आकाश कहाँ रहा देव उनको ये तो अलग अलग इसका अलग अलग सब प्रक्रिया दिखाते है और वेदांति का कहना है सृष्टि का जो प्रक्रिया है वो सब में कोई महत्व नहीं है वो तो खाली हमको जो सामने में दिखता है वो कैसा दिखता है बोल करके हमारा बुद्धि को जचने का लायक एक प्रक्रिया कह देते हैं। तत्व ही कल्पित क्रम अध्यारोप निष्प्रपंच प्रपंच क्यों कहा जाता है शिष्याना बोध सिद्ध हम प्रश्न करते हैं ये कैसे सृष्टि हुआ नया एक लोग उत्तर दे देंगे परमाणु था परमाणु में क्रिया हुआ क्रिया होने से फिर बन गया वेदांति लोग अपना प्रक्रिया दे देंगे विमानसा को का अपना प्रक्रिया कहेंगे तो सृष्टि प्रलिया तो है ही नहीं सबका अलग, अलग अलग प्रक्रिया ये क्यों देते हैं कहते हैं कि हम प्रश्न करते हैं जो प्रश्न करेगा ये जगत तो केवल मिथ्या अर्थात रजू सर्प जैसा खाली दिखता है उसको कोई सृष्टि का प्रक्रिया समझाएगा क्या नहीं करेगा ये बिल्कुल ऐसे ही तो हम प्रश्न करने से इसलिए कहे देना वेदांत तो विचार में क्या होगा तो आपका प्रश्न जैसा होगा उसका उत्तर भी ऐसे ही होगा वो चलेगा इसी प्रकार के हमारे अंदर में जितना प्रश्न उठ सकता है उसी प्रकार के उत्तर देंगे मतलब लक्ष्य है कि ब्रह्म को छोड़कर के बाकी सब को मिथ्या सिद्ध करना ये लक्ष्य है इसलिए ध्वंस भी नित्य नहीं होगा नाक श्लोक ये पंचदशी का है अध्यारोपापवादाभ्यान पंचदशी में है ननू सर्वस्या ध्वंस अभी सिद्धांत कह दिया कि ध्वंस नित्य है पूर्व पक्षी पूछते हैं सर्वस्या ध्वंस्य अनित्य तुम यश्य कश्य चीत क्यूँकी वेदांति लोग मानते हैं ध्वंस अधिकरण रूप है, है? जी अभी पूर्व पक्षी कहता है अभी सभी ध्वंस ध्वंस को अनित्य कहते हैं और ध्वंस को अधिकरण रूप कहते हैं अभी जो अनित्य अधिकरण हो जाएगा उसको क्या करेंगे अभी पूर्व पक्षी को प्रश्न पर पूछता है ध्वस से अनित्य तुम अनित्य है अथवा यश कश्य नाद्य नित्य अधिकरण से नाश असिद्ध नित्यरण okay. वो नाश नहीं होगा तो तदवस अन्य सिद्धे उसमें जो रहेगा ध्वंस वो भी नाश नहीं होगा वो भी नित्य होगा अनित्य नहीं होगा तो अभी अर्थात यश कश अनित्यत्व तो ये सिद्ध नहीं हुआ अभी कहेंगे यश कश्य सीध अनित्यत्व इस प्रकार की न द्वितीय नित्य ये नित्य हुआ अनित्य हुआ नित्य अधिकरण्वस नित्य हुआ अनित्य हुआ नित्य का कैसे होगा नित्य क्योंकि अधिकरण अगर नित्य हुआ नया बोलिए नित्य अधिकरण का ध्वस नया कि किसको दिखा सकते है जो शब्द का नाश होता है नहीं है। वो तो होता वो तो उसका अधिकरण क्या है आकाश आकाश तो नित्य अधिकरण का शब्द हो गया तो अभी वो तो अधिकरण नित्य हो जाने से वो तो नित्य होगा नह दिया दोष देता है वेदांति न द्वितीय अर्थात सारे ध्वंस अनित्य होंगे वेदांति कह दिया था ब्रह्म को स्वरूप तो अनंत का है नित्य का अर्थ अनंत <coughs> अनादि तो नहीं हो रहा है ना ध्वस्त तो उत्पन्न तो तो हो रहा है न अनादि का बात नहीं नित्य अधिकरण का ध्वंस अधिकरण को नित्य मानना है ध्वंस का बात नहीं है ध्वंस अनंत होगा जहा नित्य है तो इसको अर्थात अर्थात कोई कोई अनित्य होगा सभी ध्वंस अनित्य नहीं होंगे द्वितीय विकल्प तो ऐसा होने से पूर्व कुछ करेगी नित्य अधिकरण का ध्वंस ये न्याय कि क्या कह दिया नित्य अधिकरण का ध्वंस ये नित्य होगा क्योंकि अधिकरण रूप है ये नित्य होगा नित्य अर्थात तो यहाँ अनंत ये होगा वो भी ध्वस है नित्य अधिकरण का ध्वंस ध्वंस है वो अगर अनंत हुआ तो अन्य ध्वंसों को क्यों आप शांत कहेंगे ये तर्क देता है नित्य अधिकरण का ध्वंस सामान्यत दोनों में ध्वस तो रहा नित्य अधिकरण ध्वंस कौन हो ये शब्द शब्द का ध्वंस शब्द ना... का नाश का नाश कहा होगा आकाश आकाश नित्य है अधिकरण नित्य रहा नित्य अधिकरण्वस अर्थात शब्द ध्वंस का जोनको तो का का परमाणु नित्य नाश परमाणु में होगा हाँ वो भी हो जाएगा तो सामान्यतः सर्वस्यापि आश्रयन औचित औचित्य आशंक्य तब तो कुछ को अनित्य कहेंगे कुछ को नित्य क्यों कहेंगे सभी में ध्वसत्व एक ही जाति रहा समान जातीय इसलिए उचित है कि सभी को नित्य मान लेना ये नया कहा कहा तो इस प्रकार कहने से सिद्धांती परिहरती मूल में न च एवं अपी य्वसाधिकरण नित्यम त्र कथम ध्वस नाश इति वाच्य जहाँ ध्वंस का अधिकरण नित्य है वहां ध्वंस का नाश कैसे होगा क्योंकि आप तो कह दिए ध्वंस अधिकरण रूप है और कैसे होगा सिद्धांत कहता है कि तो नित्य ये जो ध्वंस का जो अधिकरण कहते हैं तो वो क्या आकाश आदि है अथवा चैतन्यम क्योंकि नित्य कहने से आकाश आदि ले लीजिये अथवा चैतन्य लीजिए विकल्प आद्यम प्रत्याह आद्य क्या हैदि नित्य है जो कि अधिकरण है ध्वंस का चैतन्य चैतन्य से भिन्न तथा आकाशादी मान लीजिए तदा तस्य नित्य सिद्धम वेदांत मत क्यों ब्रह्म व्यतिरिक्त से ब्रह्म ज्ञान निवर्तताया वक्ष इसलिए आकाश नित्य कैसे हो जाएगा तो आप जो प्रथम विकल्प कर दिए कि आकाश आदि नित्य अधिकरण है उसमें रहने वाला ध्वंस नित्य होगा ये नहीं हो पाएगा अभी दूसरा नित्य हो गया चैतन्य तो वेदांति भी नित्य मानेगा अभी चैतन्य में जो ध्वंस रहेगा ये तो नित्य अधिकरण का हुआ क्योंकि यहाँ चैतन्य अधिकरण हुआ तो इसको तो नित्य मानना पड़ेगा अभी वेदांति कौन अभी उसके लिए सिद्धांति कह रहे हैं टीका में द्वितीय अपी द्वितीय अर्थात तो अभी अधिकरण किसको मानेंगे चैतन्य काम अनारोपितम वस्तु प्रतियोगी कि आरोपितम अभी चैतन्य में कुछ पदार्थ है उसका ध्वंस होगा जैसे आकाश में शब्द है शब्द का ध्वंस हुआ तो ध्वंस आकाश में रहेगा इसी प्रकार की चैतन्य में कुछ पदार्थ है जिसका ध्वंस होगा उसका अधिकरण चैतन्य बनेगा ये जो पदार्थ यही ध्वंस का प्रतियोगी होगा ये क्या अनारोपित है अथवा आरोपित है दो विकल्प क्या अर्थात चैतन्य में पदार्थ अनारोपित अथवा आरोपित जिसका की ध्वंस होगा नाद्य अनारोपित नहीं हो पाएगा क्यों नेह नानास्त किंचन इत्यादि श्रुतिया प्रतियमान नेह नाना न ना इ नाना अस्थि इस, इसके द्वारा कितने दृश्य का निषेध किया जाता है सकल दृश्य का तो होने से प्रतीयमान निषेध अभिधान प्रतियमान सर्वस्व सभी का निषेध करने से तो अभाव सर्वस्वरूपित कोई भी अनारूपित नहीं है क्योंकि अनारोपित अर्थात वास्तव आप सबका निषेध कर रहे हैं तो नेहन अनास्त के द्वारा फिर कोई वास्तव होगा नहीं है इसलिए जो दो विकल्प किया था चैतन्य में होने वाला पदार्थ क्या वास्तविक है अथवा आरोपित है वास्तविक नहीं हो पाएगा वास्तविक होगा तो उसका निषेध कैसे होगा इसलिए प्रथम विकल्प हुआ नहीं सर्वस्व अनारूपित्व अभाव अभिधान अनारूपित तत्व का अभाव इसका क्या अर्थ है आरोपित्व अर्थात सब कुछ आरोपित होगा द्वितीय विकल्प आ गया सब कुछ आरोपित द्वितीय अर्थात सब कुछ आरोपित है और उसका ध्वंस होगा तो आरोपित कहा है चैतन्य में उसका ध्वंस होगा टीका में द्वितीय ध्वंस प्रतियोगी का ध्वंस इस ध्वंस का अधिकरण मातृत्व ये जो आरोपित पदार्थ है ये अधिकरण से भिन्न है नहीं, नहीं। है तो जो आरोपित पदार्थ है अधिकरण से भिन्न नहीं है उसका ध्वंस ये भी अधिकरण मातृत्व होने से न तब तो इष्ट सिद्धि पूर्व पक्षी क्या कहा था कि पूर्व पक्षी वैदान्तिको करे आप करेंगे ध्वंस अधिकरण रूप तो अधिकरण रूप होने से जहां अधिकरण नित्य हो जाएगा वो ध्वंस भी नित्य होगा उसके द्वारा वो क्या कहना चाहता है ध्वंस नित्य हो जाएगा अधिकरण वहां नित्य है तो कितने नित्य मिलेंगे दो नित्य मिलेंगे तो आपका सिद्धांत भंग होगा अभी सिद्धांत कह दिया कि आकाश आदि तो कोई नित्य नहीं है वो बात छोड़िए अभी चैतन्य एक नित्य हुआ उसमें होने वाला जो ध्वंस वो भी तो अधिकरण रूप हो गया चैतन्य हो गया तभी ध्वंस भी चैतन्य रूप हुआ तभी कितने नित्य बचेंगे एक ही नित्य बचा इसलिए ना तब वो अभिष्ट सिद्धि ना तब वो इष्ट सिद्धि आप जो कहना चाहते थे अंतिम में कि एकाधिक नित्य मिलेगा तो अद्वैत भंग हो जाएगा तो ये दोष आगे देते है असिद्धि टीका में ध्वंस चैतन्य अतिरेकेण नित्य तो असिधि ध्वंस को अगर आप चैतन्य मान लेंगे तब तो नित्य है चैतन्य से भिन्न मानेंगे तो नित्य नहीं होगा मूल में यदि च्वसाधिकरण चैतन्य ध्वंस का अर्थ ध्वंस में आरोपित वस्तु है चैतन्य में आरोपित वस्तु है उसका ध्वंस हुआ तथा असिधि असिद्धि अर्थात टीका में दे दिया तब इष्ट असिधि अंतिम पक्ष तब इष्ट असिधि पूर्व पक्षी का इष्ट क्या था चैतन्य से भिन्न भी कोई नित्य पदार्थ है वो सिद्ध करना चाहता वो नहीं होगा मूल में आरोपित प्रतियोगी का ध्वंस अर्थात ध्वंस का, अर्था का प्रतियोगी आरोपित है इस प्रकार ध्वंस्य अधिष्ठाने प्रतियमान जो आरोपित प्रतियोगी है वो आरोपित तो प्रतियोगी का ध्वंस ये ध्वंस भी अधिष्ठान में प्रतियमान तो तो है। आरोपित प्रतियोगी प्रतियोगिता ध्वंस अधिष्ठान में प्रतियोमान अर्थात जो सुक्ति में रजत दिखता है रजत भी तो आरोपित है रजत का ध्वंस हो गया जब हम सुक्ति का ज्ञान हो गया वो भी प्रतियमान है हमको दिखता है कि हैं रजत ध्वंस इस प्रकार अगर कहेगा तो प्रतीयमान से अधिष्ठान मात्र अर्थात वो सब चैतन्य रूप है चैतन्य रूप से अर्थात अद्वैत की हानि नहीं हुआ तद उत्तम तदुक्तम टीका में त्रेश्वराचार्य सम्मति में मूल में कहा अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तुन ये वेदांतियों का एक बड़ा वाक्य है कल्पित वस्तुन नाश अधिष्ठान अवशेषः अधिष्ठान ही कल्पित वस्तु का नाश तो जहां भी जो कल्पित है वो नाश हो गया कहा गया तो अधिष्ठान बन गया अधिष्ठान रूप ही है नाश कल्पित वस्तु न ष्ठी अधिष्ठान अधिष्ठान अर्थात नाश बोल करके और कुछ भिन्न पदार्थ नहीं रहेगा अधिष्ठान हो गया चैतन्य तो चैतन्य ही बच जाएगा आरोपित तो हो गया पूरा जगत कल्पित कल्पित जगत का नाश ये ब्रह्म ही रहाना ठीक है मैं उक्त न्याय सुक्ति रूपये नाशे तो ये अच्छा चैतन्य में जो चैतन्य में आरोपित तो वस्तु का नाश हो करके अब वो चैतन्य रूप ही हुआ अभी जो सुक्ति में दिखने वाला रजत अभी ये कहा नाश होगा तो इसको कहते हैं क्यों इसको दिखाते हैं अगर आप कहेंगे कि सुक्ति में दिखने वाला रजत का नाश हुआ और वो नाश नया कहने का उनका उद्देश्य है कि सर्वदा उसको अनंत कहें वेदांति कहेगा कि अनंत अगर कहना है तो नाश का अधिकरण को चैतन्य ही देखिए तब तो वो अनंत कहेंगे तो मान लेगे तभी कुली पूछेगा कि ये सुक्ति रह तो नाश कैसे अधिकरण चैतन्य होगा उसको कह रहा है मूल में एवं सुक्ति रूपी विनाशी इदम अवच्छिन्न चैतन्य चैतन्य ही सर्वदा कोई भी पदार्थ का ये नाश मानेंगे ठीक है मैं। अधिष्ठान चैतन्य अतिरिक्त ध्वंस अभ्युपगम प्रमाण अभाव अधिष्ठान चैतन्य से अतिरिक्त ध्वंस नहीं मानते हैं अतः अर्थात अधिष्ठान चैतन्य ही है और गौरवाच प्रमाण भी नहीं है और अधिक मानना ये गौरव भी है तद असिद्या तद तो असिध्य अर्थात तो अधिष्ठान चैतन्य अतिरिक्त तो ध्वंस असिद्ध है अधिष्ठान चैतन्य से ध्वंस भिन्न नहीं है नहीं है तो सुतरात्य तो, नित्य तो और असिध को नित्य कहेंगे जो कि अधिष्ठान चैतन्य से भिन्न है जब अधिष्ठान चैतन्य से भिन्न ध्वंस ही नहीं है और फिर इस प्रकार ध्वस को नित्य कहाँ कहेंगे अधिष्ठान चैतन्य रूप से ध्वंस नित्य है ये बार ठीक है उसे अतिरिक्त ध्वंस ही नहीं है और उसका नित्य कहाँ होगा जब उच्च सत्ता की ज्ञान होने से उच्च सत्ता अर्थात अधिष्ठान सत्ता अधिष्ठान सत्ता का ज्ञान होने से आरोपित सत्ता का नाश हो जाता है और वो जो आरोपित सत्ता मतलब आरोपित पदार्थ और आरोपित सत्ता का नाश ये सब अधिष्ठान सत्ता के साथ एक हो जाएंगे यहाँ जब हम कहते रजत का नाश हुआ रजत प्रातिभाषिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता का नाश ये कहा होगा व्यावहारिक सत्ता में तो व्यावहारिक सत्ता कहते हैं इधम अवच्छिन्न चैतन्य नहीं है क्योंकि अवचिन्न चैतन्य नित्य होता है क्या नहीं, नहीं।, नहीं। है इसलिए अर्थात ये भी व्यावहारिक है प्रातभाषिकातिभाषिकों का का नाश व्यावहारिक चैतन्य और जब घटक का नाश कहेंगे ज्ञान होने से तो वो तो ब्रह्म चैतन्य होगा ऊपर सत्ता में जाएगा नाश और बाध ये दो अलग अलग चीज है घटका नाश कहेंगे और घटका जब बाध कहेंगे चैतन्य में जाएगा नाश कहेंगे तो कपाल में जाएगा कपाल में जाएगा अर्थात फिर आगे आगे होकर के चैतन्य तक तो गंती में जाएगा अच्छा ये ध्वंस का विचार पूरा हुआ तृतीय लक्ष्य तीन तो प्रागभाव हो गया ध्वंस हो गया आगे तृतीय अत्यंत अभाव मूल में यत्र अधिकरण यश कालत्री अभाव सो अत्यंत अभाव जिस अधिकरण में जिसका में अभाव है भूतले भूतल घटाभाव ये नहीं होगा तो कहते हैं कालोत्र दृष्टान्त देंगे टीका में असंिग्धम उदाहरण आहव असंग्ध क्यूँ कहेंगे भूतले घटाभाव नया पूछेगा ये भाव का भाव। किस प्रकार अभाव कहेंगे आप तो इसमें लक्षण घटेगा का नहीं कालोक अभाव नहीं होगा इस प्रकार की जहाँ विवाद नहीं होगा वायु रूप अत्यंत अभाव इस प्रकार के दृष्टान्त देराशा आगे मूल में सो पी घटा देव तो ध्वंस प्रतियोगी एवं ये जो अत्यंत अभाव है ये भी ध्वंस का प्रतियोगी है जैसे घट घट ध्वंस का प्रतियोगी है अथा घट का ध्वंस होता है ऐसे अत्यंत अभावी ध्वस का प्रतियोगी है नाश हो जाएगा प्रलय प्रलय काल। काल ब्रह्म को छोड़कर कुछ नहीं रहेगा तो घट अत्यंत अभाव ये भी नहीं रहेगा ठीक है में अत्र इदम नक्ष प्रत्यय विषय इति बोध्यम जो अत्यंत भाव ये अत्यंत भाव। अर्थात अत्यंत भाव का ध्वस का बात ये नहीं है अत्र अत्र इदम् अत्री तो कहा तो यहां जो प्रते का, प्रते ज्ञान, ज्ञान का जो है, इसको ये आगे चतुर्थम साव है ये विवादग्रस्त इसलिए वायु रूप अत्यंत हवा को ये पूरा एकदम मतलब इनका मत है विचार करने के लिए अन्य ग्रंथों में तो ये भूतले घटा दिखाते हैं थोड़ा दिखा है थोड़ा इस प्रकार। वायु जाएगा। <laughs> ये कह दे विचार करने से कुछ एक समाधान आ सकता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया ठीक है चलिए विचार कर सकते हैं। भूतले घटाभाव तो इसको ये त्रैकालिक अत्यंत अभाव नहीं हुआ तो नहीं होने से प्राग हो भी नहीं कर पाएंगे तो कपाल कपाल में में होगा भी में होगा तो कि भूतलों इस प्रकार की हो जाएगा तो मतलब इसी प्रकार की होगा तो भूतल घटा हुआ वो न जो कहेंगे हो नहीं ये कहीं कुछ आरोप इत्यादि करके कुछ निकाल लेना है बोलेंगे तो तो हम तो दोनों अगर प्रश्न होगा की इस अवको हम किस गोष्ठी में डालेंगे किस प्रकार में डालेंगे भूतले घटो नास्ते इस प्रकार के अगर कहेंगे तो इसको त्रिकाल हाँ मुक्तावली में भी इसका विचार दिया है ना ये जो नया लोग अत्य को नित्य मानते हैं ना जी। तो जो भूतले घटा भाव हो ये घटाभाव नित्य होना चाहिए जी। तो घटाभाव अगर नित्य होना चाहिए तो फिर जिस समय में घटा आ गया तो घटा भाव नित्य रहा नहीं, नहीं।, नहीं रहा और नया प्रति ठीक है तो, तो इसलिए वो दृष्टान दिया अटा भावो ये तरह का भाव न्यायिक लोग भी कहते हैं घटो आ जाने से क्या हुआ प्रतियोगी सत्व अभाव प्रतीति का विरोधी है अभाव का प्रतीति करवा नहीं दिया तो अभाव है जैसे ये अर्थात तो अंधकार घट प्रतीति का विरोधी है इसी प्रकार प्रतियोगी अगर आ जाएगा अभाव को दबा देगा जैसे अंधकार आ गया तो घटके हमको दर्शन नहीं हुआ इस प्रकार प्रतियोगी अगर आ आएगा तो अभाव का दर्शन नहीं होगा घट सकता इस प्रकार घटेगा तो वहां मुताबली विचार दिया है इसलिए तीन विशेषण जोड़ा है ये होने पर ये होने पर ये होने पर ऐसा विचार दिए हैं अभी पूरा स्मरण नहीं है किंतु वो लोग कहते हैं कि ये नित्य है होने से ये अभाव विरोधी है अच्छा आगे चतुर्थम लक्ष्य यदि चतुर्थ अर्थात अन्यभाव मूल में इदम इदम न इति प्रती विषयो अन्यन्या भाव टीका में त्म्य संसर्ग वचिन्न प्रतियोगिता का था। जी। तो यहाँ तादात संसर्ग वचिन्न वेदांतियों का, का तादात्म्य और न्यायिकों का तादात्म्य समान है नहीं, नहीं। तो वेदांति जहाँ तादात्म्य कहते हैं नयायिक वहा क्या संबंध मानते हैं? समय संबंध इसलिए इदम इदम न इस प्रकार के सम्� कहते हैं अर्थात नयायिक कहेगा की इदम इदम एव घट घटो एवं घटो घट एव इस प्रकार कहेगा तो वहाँ वो तादात में संबंध से हुआ वेदांतिक कहा कहेगा पटो तंतु एवं क्योंकि उनका तादात्म्य संबंध यह है पट तंतु एव तो पट तंतु एव तो इदम इदम न अर्थात पट कपालो कपाल न इस प्रकार के उदाहरण होगा घटो पटो न ये तो है घट कपाल न क्यूँकी यहाँ तो कार्य में इनका तादात्म्य संबंध है ना इति तादात्म्य तादात्म्य संसर्ग संसर्ग से अवच्छिन्न है किस संबंध से समय ये तादात्म्य क्या है तो तादात्म्य में स्वयं प्रत्यय हुआ उसका प्रकृति क्या है तदात्मा तदात्मा तो में विग्रह कैसे कहेंगे स आत्मा, आत्मा, आत्मा यश तो यहाँ जो हम कि पट तंतु में तादात्म्य संबंध से रहता है अर्थात तंतु आत्मा यश्य पटस् स पट तदात्मा तो अभी पट में रहेगा तादात्मी तो यही संबंध हो गया तदात्म्य अर्थात पट का रूप क्या ता है कहेंगे तंतु ही है स आत्मा आत्मा का स्वरूप तो इस प्रकार की में प्रतियोगिता का ठीक है में विभाग पृथक पदार्थ निराशा ये नया कहते हैं अनुन अभाव से विभाग पृथक्त्व ये सब अलग है नया का मत मतलब में अन्य भाव तो अभाव है और ये विभाग और पृथक्त्व ये सब गुण है ये अलग है वेदांतिक कहते हैं कि निराश ये नहीं है मूल में अयम एवं विभागो भेद पृथक चे अन्य भाव इसी को विभाग कहते हैं इसी को भेद कहते हैं इसको पृथक भी कहते हैं आगे मूल में भेद अतिरिक्त विभागा दो प्रमाण अभाव जो भेद है अनन्या भाव है वही विभाग है वही पृथक है उससे भिन्न कुछ नहीं है नयायिको क्या कहते हैं घटो घटात पृथक घटो पटात्थक और घटा हो पठु यहाँ प्रथमा कह दिए तो अन्य भाव हो जाएगा और पंचमी कह देंगे पृथक तो हो जाएगा तो विभक्ति अलग अलग कर देने से इस प्रकार के हो जाएगा अगर हो जाएगा इस प्रकार की कहा हिंदी वाला है हाँ देखिए दक्षिण पार्श में नीचे से तृतीय पंक्ति चतुर्थ पंक्ति में राइट साइड में अन्य राधी तरह दिया है ना तो वो सूत्र है अन्य आराध इतर रीते अन्य राध्य तरक्शब्दात पदार्थ जाहिर वहाँ जो अन्य दिया है अन्य आराध्य इतर रित ये सब अन्य का पर्यायवाची शब्द जितने हैं वो सब भी ग्रहण होने से पंचमी होगा अन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है कहते हैं पृथक विभक्त ये सब अन्य का पर्याय शब्द है तो पाणीनी महर्षि भी कहते हैं कि अन्यत्व पृथक और भिन्न और ये विभक्त ये सब एक ही अर्थ है तो वेदांती लोग यहाँ पाणिनी का उदाहरण दे करके कहते हैं देखिए तो आप कैसे कहेंगे अन्य अभाव ये सब अलग है ये सब एक ही है प्रमाण अभाव इसको अलग मानने में प्रमाण नहीं है एक मानने में प्रमाण है ये कहते हैं। कहीं कहीं दिए हिंदी में अच्छा बात भी दिए थोड़ा विवाद के लिए हैं आगे मूल में है अच्छा टीका में व्यवस्था व्यवस्थाया अनादित्व ये जो अनन्या भाव हुआ ये शादी भी हो सकता है अनादि भी हो सकता है किंतु नित्य तो नहीं होगा शादी भी हो सकता है अनादि भी हो सकता है किंतु नित्य नहीं होगा अनादि होने पर भी ध्वंसो हो जाएगा ध्वसो हो जाएगा तो नित्य नहीं होगा नित्य तो केवल ब्रह्म है मूल में अयम चो अन्य अभाव अधिकरण से शादी शादी क्योंकि जो अभाव हुआ अधिकरण रूप हुआ अधिकरण अगर शादी हो गया तो ये शादी हो, हो गया अधिकरण, घटो ये साधी है। अधिकरण, अधिकरण से अनादित्व अनादि रहेगा यथा जीवे ब्रह्म भेद ब्रह्मणी वीव भेद तो जीव और ब्रह्म ये दोनों अनादि होने से इनमें रहने वाला भेद ये भी अनादि हो जाएगा टीका में ब्रह्मवन वन निवृत्ति अभाव असंख्य आह तो ब्रह्म जैसा उनका निप, उसका निवृत्ति नहीं होता नित्य है इसी प्रकार की उसमें रहने वाला भेद ये भी नित्य हो जाएगा तो मूल में द्विविध अपी एव अन्य अभाव का तो ध्वंस होगा ही होगा अविद्या तत्पर तंत्राणाम निवृत्ति असं अवश्य भाव अविद्या का निवृति हो जाएगी तो अविद्या से ही बाकी सारे द्वित तो सबका निवृत्ति हो जाएगी टीका में अनादिवे अविद्यकवात अनादि होने पर भी जीवो में रहने वाला में तो रहने वाला जीव वेद अनादि होने पर भी अविद्य को होने से ये नित्य नहीं होगा अभिध्यनाशन हो जाएगा वेदांत <coughs> में सड़स्मातम अनादय छादि मानते है जीव ईशो विशुद्धा चित तथा जीवे अविद्या चैतन्य के साथ अविद्या का तो संबंध है सड़ अच्छा आगे आगे पृष्ठ में हिंदी में दिए हैं द्वितीय पैराग्राफ एक दो तीन चार पांच छ लिख दिए ना तो चेतन आगे माया माया और चेतन से संबंध विद्यार चित जीव आगे ईश आगे दोनों का परस्पर भेद सभी का नहीं जीव ईश विशुद्धा चीत तथा जीवे सोर्भेद जीव ईश का भेद सभी का भेद लिख दिया ना उक्त सभी का परस्पर भेद सभी का नहीं उद्वन का जीव ईश उद्वन का भेद इच्छे ही अनादि अच्छा, ठीक टीका में प्रकारातरे विभजते दो प्रकार तो अन्या भाव के दिया अधिकरण साधि होने से साधि अनादि होने से अनादि अकार से, से पुनरपुर भेदो दिवध सोपाधिक सोधि निरूपाधिक व्याप्य सत्ताक सोपाधिकताव्या जिस भेद का सत्ता होगा अर्थात भेद सत्वे उपाधि सत्व उपाधि को होना ही पड़ेगा तभी तो भेद आएगा जी. इसको कहेंगे सोपादिक क्योंकि उपाधि होने से ही जाके भेद आ पाया तो उपाधि सत्ता ये व्यापक होगा तभी भेद सत्ता होगा भेद है तो उपाधि को रहना ही पड़ेगा तब तत्शन्य अर्थात जहा उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता तत्व तो नहीं रहेगा वो निरुपाधि का अर्थात उपाधि के बिना भेद जहां रहेगा तथा आद्य आद्य यथा मूल में एक आकाश से घटादी उपाधि भेद घटादि उपाधि रहेगा तभी तो आकाश का भेद हो पाएगा जहां भी हम आकाश का भेद कहेंगे व्यापक उपाधि भेद को तो, तो रहना पड़ेगा तो यथावा एक से एवं सूर्य से जल भाजन भेदेनो भेद भाजन भाजन पात्र सूर्य का भेद कब होगा जल पात्र का भेद होगा <laughs> अर्थात सूर्य भेद यत्र तत्र जलपात्र भेद उपाधि भेद व्यापक है तभी भेद है ना उपाधि सत्ता उपाधि सत्ता व्यापक है भेद सत्ता व्याप्य है अर्थात यत्र भेद सत्ता तत्र व्यापक सत्ता व्यापक कौन है उपाधि सत्ता यत्र भेद सत्ता तत्र उपाधि सत्ता अतः भेद दिखता है मतलब उपाधि को होना ही पड़ेगा उपाधि नहीं है तो भेद नहीं होगा आगे मूल में तथा च एक अनंत अंतकरण भेदात भेद तो ब्रह्म एक होने पर भी अंत करण उपाधि हो गया तो ये ब्रह्मणो भेद नाना जीव कहकर वहाँ अंतकरण उपाधि उपाधि भेद तो भेद सत्ता उसका व्यापक हो गया उपाधि सत्ता निरुपाधि को भेदो यथा घटे पट भेद यहाँ कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं है निरुपाधि को भेद टीका है बामो पार्श्व में उपाधि सत्ता या एक पद है उपाधि सत्ता या व्याप्या सत्ता सत्ता और दूर में लिखा है ना? एक पद है ष्टी है उपाधि सत्ता का व्याप्या जो सत्ता यश्य भेद भेद का सत्ता व्याप्य सत्ता हो गया उपाधि सत्ता व्यापक सत्ता हो गया तस्य भाव तत्व मूल में दे दिया प्रथम पंक्ति में तत्व उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता तत्व इसी का विग्रह दिखाई दे यत्र यत्र आकाशादि भेद सत्ता भेद सत्ता व्याप्य हुआ तत्र तत्र घटादि उपाधि सत्ता उपाधि सत्ता व्यापक हुआ इति भेद उपाधि सत्ताओर व्याप्य व्यापक भाव भेद सत्ता व्याप्य हो गया ननु अच्छा ठीक है शंकरं कर शंकर्यम सौराय सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर मूर्तिभागे योगते आय दक्षिणाई son oh. 3 oh.